रथ यात्रा महोत्सव कीवास आश्रम श्री, श्री, श्री परम कुय शिव जय जय गोपाल जय जि गोपाल हरि गोविंद जय जन हरि गो जय जय गोविंद जय जय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 जय जय गोपाल तात मुरारी गोपी जय जय गोपाल मुरारी गोपी गुरुदेव को सु कुमार ओम जय रघुसिंह संत एवती गुरु कंसो व्यास रो ये सियास सनातन धर्म के पात्र में संत एवती सभी सखाओं नव इलेक्ट्रॉन का चेतना ऋषि शास्त्र पुकारता शरण नाम न बारित बोलिए जय प्रगट नारायण प्रभु हमरा श्री उपर्वनाम श्री उपेश्वरान्त श्री उपलंचक यादव साधन रामनाम जी तंत्र सदिग्रह साधु यादव शाही तंत्र के सदिग्रह श्री श्री जी के लिए वो श्री राम सोहन सागर तार श्री बांग्ला तांत्रिक आयाम लगते हैं जो अर्थात संगीत बजाएं तभी तरह अपना आय काटों कुशल आयों युवरों युवरां में पालों बंदे जब भी अगर हम तरह आपनारों बंदे कुशल राह युगलां में ऐसे भी कोई दुष्ट वाक्यों उधर पुण्य करते हैं न स्निधोंग राज स्वतः काश्मीर में तंजों में मोपने का निरीक्षण श्री कन्नम लक्षण द्रकाम विलहरी विल्याज सात दिवसे यसे अपसारा धर्म अपसारा यसे आप अपसारा अनिन नगतिको तो भी ध्यायन सिमरन तस्य शशि संन्यम बंदे गोरो श्री चरणा अंधव अमरपित चरी ऊचेरा करोनया उतिर्न कलो समर्पय तुम्हुन्ना बोल जगदरसामु स्वर्ग श्रीम हरिपुरसिंघर द्वितीयकालीन संधि का सदा होवे कंदरी सुवर्ण पुष्टि नमा स्मार्घो देहि स्तिरे तमे गुरुचरे धीर शिखरे बसन् प्रासादान्तः सहज बलभृतेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुसेवा सर्वतो जगन्नाथ स्वामीने वदामि भवते सुभद्राभ्याणय नाराय दिव्य सरस्वतीय नम नमो धर्माय महत्व नमकुष्णाय एतसे ब्राह्मणे द्योमस्पृत्य धर्मान वक्षे सनातन वांछापन परिश्रवास मुख्य जो पत्तानाम पालने द्यो वैश्वने द्यो गुरु नमः पेश भी सनातन प्रभो कर्मानुराशे एवं दुर्गंज जनहित दयालु रुपो ये तो भक्तिरूप सुमदे रघुनाथ दासो श्री गिरि विनुमे प्रकुमन पति दयात्र तुलसी कारनव्यत्र यत्र दत्त बरणोच पुराण प्रनमित्रो तत् संविद्धो हरि बोलो नाम हरि लाल की जय अनंग अंश श्री जिन नाम पढ़ो अतुल नाम हवा यावा के किनारे पर श्री लीला चंद्राम शंख क्षेत्र में निए। निए। निए। निए। निए। निए। निए। निए। राजमान है श्री जगन्नाथ धाम उसी प्रकार चिन्ह है जैसे श्री उन्दा जगन्नाथ धाम का स्वरूप है वो श्री बैकुठ में विराजमान वो कुमार जिस समय बैकूठ में गएकुठ में, में है उस समय वहां उद्धव जी के साथ में नारद जी की चर्चा हो रही है तो ये कह रहे हैं कि भाई गो कुमार को बैकुठ में आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है नारद जी की जितने भी विष्णु पाषण हैं उनकी चर्चा हो रही है तो विचार कर रहे हैं कि इनको बैकुठ में परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है क्योंकि तो ये रस उपासना करने वाले हैं स्वच्छ भाव के उपासक इनको वृंदाम धाम द्वारा भेजो ंडल पर वहां पर साधन करेंगे और तो फिर इनको वृंदावन प्राप्ति होगी किसी ने कहा कि वृंदावन भेजने की क्या आवश्यकता है बहुत वृंदावन का पृथ्वी पर भेजने की क्या आवश्यकता है इनको पृथ्वी पर भेजने की जरूरत यही काफी है यहाँ श्री वैकुंठ में भी जो श्री जगन्नाथ धाम है जगन्नाथपुरी है वही भेजता तो नहीं नहीं इनकी भाव में ज्यादा है इसलिए इनको श्री में भेजना नहीं ज्यादा थी कुमार तो कि जो बारे वो ही श्री जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी का एक स्वरूप प्रकाश वह श्री बैकुंठ राम में भी विरा श्री जगन्नाथ भगवान महान बोधि उनके किनारे और श्री समुद्र है उनकी का किया जाए वो तो सारे पुंडी के तीर्थ जितने भी तीर्थ है बंगाल की खाड़ी में ही आकर के सारी भारत में जितनी भी नदियां हैं वे सब मिलती केवल दो नदी ऐसी हैं जो कि सागर में मिलती है। बाबा की की सारी जितनी भी हैं, भले माने सिंधु जैसी नदी, जो में और प्रकट दूरी है वहां से भी निकल करके फिर पाकिस्तान से होकर के भारत में होकर के मिलती है जाकर के बंगाल की खाड़ी तो भारत तो तो की सारी नदियां भारतवर्ष का वह पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर है ऐसी स्थिति में सारी नदिया जितने भी तीर्थ वे जगन्नाथपुरी श्री बंगाल के खाली भावी जाकर के मिलते हैं तो श्री जगन्नाथ जहाँ विराजमान नहीं किया श्री जगन्नाथपुरी के जो समुद्र तो है उनका जहाँ पर स्वयं महाप्रभु स्नान करते हैं पर श्री समाधि की है तो इससे बढ़कर के सर्वती को भी तीर्थ बनाने वाले श्री महाप्रभु और श्री हरिदास और तो स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु जहाँ पर जल पीड़ा करते हैं उनका कहना कभी उनके चरित्र का भी श्री जगन्नाथ के आदर प्राप्ति लीला है उसका भी स्मरण है तो विराजमान है प्रसार ऊंचा जो प्रासाद अभी भी विराजमान है कई बार वो मंदिर भले लुप्त हुआ तो कई बार वो मंदिर प्रकट हुआ और इस समय भी एक अद्भुत शिल्प के रूप में वो मंदिर विराजमान जो साठ हाथ धरती में नीचे और एक सौ बीस हाथ ऊपर खड़ा हुआ विशाल जो है वो से विराजमान तो सहज बन्दा। और श्री श्री बल बन, बल बन, बलदान के और श्री योगमय स्वरूप श्री सुभद्राजी इनके साथ में जो श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान सुखपूर्वक विराजमान है विराजमान श्री योग जी की प्रमाते द्वारा ही लीला में प्रवेश होगा और श्री सुभद्रा योग स्वरूपा होकर के विराजमान है जगन्नाथ तो जी के मंदिर में गए वहां पर जो पुराने जो संत हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने है, शिक्षा दी है प्रश्न को दर्शन फिर इसके बाद जो हैं उनको है। तो जब आए जगन्नाथ जी के मंदिर में और उनको पाप करके श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जब आए जगन्नाथ जी के मंदिर के शिल्प में, में चार भागों में बटे हुए सबसे पहले है दामुद्रा। दामुद्रा के बाद में फिर एक आंगन है उस आंगन का नाम है मंडल, जिसको चक्रमोहन कहते हैं, सामान्य भाषा में वो मंडल, चय मंडपीय मंडल के बाद में तीसरा बड़ा जो तो स्थान है वो है नाशाला और नाट्यशाला के बाद में फिर चौथा जो स्थान है वो है भोग तो जगन्नाथ और तो के में श्री वह हैोगमंडप ये माता जी की जितने भी मंदिरों की रचना हुई वो भी किसी क्रम में जगन्नाथ जी का ही अंग करते हो कि सारे मंदिरों का जो शिल है वो किसी तरह से मनाया गया श्री गोविंद जी मतलब जो श्री जी का पुराना मंदिर उसमें भी ये क्रम है पहले धर्म ग्रह है नाट्य मंडप है फिर नाट्य मंडप के बाद में फिर भोगमंड जगमोहन नाट्य मंडप और फिर भोगमंडप किस तरह से ग्रह तो बसंत प्रसाद आंद सहज बनता, श्री बलभद्र उनके साथ तो में विराजमान तो वहां यह शिक्षा दी जाती है कि श्री में है उनको पहले प्रणाम कर आनंद मंजिली जी का स्वरूप भी विराजमान है और अनंत मंजिली जी की कृपा के द्वारा ही श्री वृंदावन मगुन में भी प्रवेश की प्राप्ति होती है बिना उनके अनुग्रह के, के प्रवेश प्राप्ति नहीं होती है इसलिए श्री बलभद्र उनको पहले प्रणाम किया जाए गुरुदत्त को पहले प्रणाम किया जाए जा साक्षात राम आए रामाये नम श्री साक्षात राम बलराम आपकी जय हो जय फिर प्रणाम किया जा जाएगा श्री सुभद्राजी को सुभद्रा जी शोम जो माया की कृपा के द्वारा ही साहब को मंजिली स्वरूप की प्राप्ति और जब तक काम गायत्री का उद्देश्य प्राप्त नहीं है तब तक साधक को सिद्ध स्वरूप उनकी प्राप्ति नहीं होगी इससे उन तो मंत्र भी चाहिए नाम मंत्र भी चाहिए श्री महाप्रभु का मंत्र भी चाहिए श्री शिवन मंत्र जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र गोपाल मंत्र दशाक्षर मंत्र उनकी भी प्राप्ति है और काम गायत्री की भी प्राप्ति है तो काम गायत्री के द्वारा श्री योग मृपा के माध्यम से ही मिलकर प्रवेश की प्राप्ति होगी तो साधक जहाँ दीक्षा विधि को प्राप्त करते हैं और दिव्यता प्राप्त करते हैं वहाँ पर श्री योगमाया तब जाकर के श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम तो तीन स्वरूप से वहां पर विराजा श्री जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो बड़ा स्वरूप है जगन्नाथ का स्वरूप राधार लिंगित श्री कृष्ण स्वरूप और श्री महाप्रभु भी कभी कृष्ण रूप में जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं कभी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन राधा कृष्ण दोनों मिल्प स्वरूप में, में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो जितने भी स्वरूप प्रकट हुए प्राचीन वैसा सब राधा लिंगित कृष्ण स्वरूप भी प्रकट हुए बिहारी जी, जी वो भी सब राधा जी राधा मंगललाल में श्री ने विभिन्न श्री स्वामी जी के विग्रह श्री राध का विग्रह उनको पढ़ाया और फिर श्री गोविंद के वाम काशी में श्री राधांदी के विग्रह स्थापित हुए पहले विग्रह गोविंदेव जी के पास में जो का है वो कहीं में में में किसी गांव के रूप पूजित था। आधारनाथ तो उससे श्री प्रताप नारायण ने जब ये सुना कि श्री गोविंद का आयुर्भाव हो जाए हो गया है उस समय श्री गोविंद के राधा नहीं है, उस समय को भेजा गया, और उस को के में को है। एक -एक की और श्री गुरु गोस्वामी जी की बहुत बड़ी विशेषता रही कि गोस्वामी जी ने सब जगह तो श्री राधा श्री विग्रह उनकी प्रत्यक्ष से स्थापना की कहीं भावना रूप में स्थापना थी दादी सेवा नाम सेवा कहीं ही विराजमान थी परंतु तो नाम सेवा गादी सेवा का के स्थान पर श्री राधे का शिव ग्रह की स्थापना भी श्री गोपीनाथ जी के पास गोविंद सबसे पहले गोविंद जी प्रकट हुए इतिहास क्रम में फिर गोविंद के कुछ बात में ही फिर गोपीनाथ प्रकट हुए फिर मदन करके पहले के जो श्री मंदिर है साथ साथ ला ये तीनों साथ हैं तो पास पास। ये तीनों जो के में गोपीनाथ जी की बात अलग है गोपीनाथ जी के प्रिया जी दोनों तरफ विराजमान हुए पहले जो श्री प्रिया जी जो थी वो प्रिया जी का स्वरूप छोटा स्वरूप था गोपीनाथ जी की बात कर रहे हैं तो जी के पास में में जो पहले वो छोटा स्वरूप का जी थोड़े लंबे हैं परंतु वो स्वरूप आया स्वरूप वहां पर जैसे गोविंद जी के पास में श्री को भेजाया था प्रधान मंदिर इसी प्रकार गोपीनाथ मरन मोहन इनके पास में भी श्री राधिका स्वरूप को भिजवाया गया तो राधिका स्वरूप गोपीनाथ की स्वरूप उसको थोड़ी छोटी पड़ेगी होगी तो भक्तों को उतना आनंद दिया है गोपीनाथ तो जी लंबे और अभी छोटी है तो बहुत आनंद रहा है रस का बदलाश भी हो रहा है श्री बड़ी शिव शिव रामायण शिव उनके उनको सिद्ध करा करके और उस स्वरूप को दिखवाया और श्री रामायण का तो जब बड़ा विग्रह अब छोटे विग्रह क्या कहे छोटे विग्रह कहीं हटाना चाहते थे, थे, थे ये और अपने हाउस बोले तो नाना हटेंगे नहीं ये भी हमारे पास प्रिये तो पहली जो बहुमत राजमान थी उनको उठा करके कर गोपीनाथ तो जी की दोनों जगह श्री राधारण जी दाई बाई दोनों प्रकाशभेद से विराजमान है और उसमें अलग अलग भावना कोई ललता जी की भावना करे गुणाजी भावना करे जो भी भावना कर सब थी श्री तीन भा है, है, तो तीनों विग्रह किन की स्थापना में श्री राधम लाल का तक आदि राघमण का जो आदुर्भाव हुआ है वो हुआ है तो श्री राधम का आदुर्भाव नहीं है इसके चैतन्य चाहिए जो उल्लेख है वो उल्लेख गोविंद गोपीनाथ मन ये तीन बड़ा रावणलाल का उल्लेख दी बाद में जब रावण बताओगे तीनों स्वरूप एक जगह गोविंदनाथ जैसा अक्षसर श्री बदल मोहन जैसे तीनों एक जगह श्री रावण का दर्शन करने पर तीनों स्वरूप उनका दर्शन प्राप्त हो जाए ऐसे ही तो श्री महासमुद्र के किनारे बिराजमानी नीलाचल बेहाली बसंत प्रसाद है सुंदर बहन में बिराजमान है अपूर्व दिव्य श्री जगन्नाथ जी का विशाल मंदिर बल भद्रेना परम भगवान श्री बलभद्र उनके साथ में गुरुतत्व उनके साथ में विराजमान गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही गुरुतत्व की कृपा के द्वारा ही श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी अन्य किसी की कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो श्री बलभद्र के साथ में विराजमान है सुभद्रा मध्यस्था श्री सुभद्रा जी मध्य में आकर के विराजमान कभी कृष्ण भी राह ही है तो श्री कृष्ण अपनी लीला को स्वयं स्वरण करते हैं सुन करके श्री बंदाव जी भी चले आते हैं भद्दा के बीच में सुभद्रा जी भी आकर के खत्म हो गया तीनों उस समय ब्रिज के प्रेम दर्शन करके इन तीनों में अपूर्व जो प्रेम दशा है वो प्रेम दशा के लक्षण प्रकट हो और पूर्ण तो भाव कभी प्रकट हो रहा आप है हाथ पाप सिकुड़ते हुए चले जा रहे हैं जैसे कछुआ महापुरु के प्राप्त होता है ऐसे पूर्ण भाव कभी हैं। में ही जब भावांतर होता है, जी आप जी तो है, रहा रहा है, तो अन्य किसी प्रकर को आया हुआ के तो स्वयं पूर्ण भाव से तीनों उभरते हैं तो अभी पूरे उभर ही नहीं पाए जब अपने स्वरूप में आना चाह रहे हैं उसी समय दारूप है विराजमान तो चक्र नेत्र होकर के चक्र, हो चक्र के समान नेत्र होकर के विराजमान है जगन्नाथ प्रभु नेत्र वो चक्र के समान विराजमान है चाका नेत्र चाका नेत्र जगन्नाथ जी का एक नाम भी वहां के जो वो तो के ये ये उनके नाम का भी का। तो ये कि आप लीला को कहीं श्रवण कर रहे थे, वह ये था कि कभी द्वारका में द्वारका भी सपना देख रहे हैं? श्री कृष्ण का सपना देख रहे हैं और सपना देखते हुए हे राधे ऐसा कहकर के लग जाए रोहिणी जी के बहनों को रुक्णी जी के बहनों तो रुक्मणी जी जान लें कि जहां राधा नंकी को हमने कोई महशी है नहीं है राधा किसको कह रहे कोई तो राधा होगी जिसका ये स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं और राधा राधे ये राधा आप किससे तो ध्यान आया से मथुरा पर द्वारका प्रकर तो एक है इसलिए द्वारका मथुरा पर तो तो मैं जानती हूं आप हाँ पृथ्वी का मुझे पता नहीं है तो पृथ्वर में कोई हो सकती है इनकी प्रिया राहे का कौन है उनके विषय में पूछा जाए अब किससे पूछा जाए बल तो किसी वृक्ष के आदमी को कटोला जाए जाए तो ध्यान करने पर पता लगा कि भाई यहाँ द्वारका को कोई लाख को जानने वाला है सारे तीन आदमी जो के से एक संबंधित है साढ़े तीन से अलग चौथा आदमी यहां पर मिलती सारे तीन या तो श्री कालि जी हैं जान कालिराज कालिंग बताओ कालिना फिर मैंने अब कौन है बोले अब आया बलराम प्रभु कि उनसे पूछा जाए पंख छेट है उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है तीसरा जो करती है वो कौन है रोहिणी में वे जान। और वे है साढ़े तीन आदमी आधा आदमी और वो पौधे वह था तो द्वारकांड तीन मीन साढ़े तीन साढ़े तीन आदमी है जो पृष्ठ तत्व को जानते हैं या तो श्री रोहिणी या श्री बलदेव या श्री ये तीन लोग तो, तो जानते हैं और आधा पड़वा जो जानते हैं रह करके आए हैं हैं के तो महिमा को तो जानते क्यों था तो सारे तीन आदमी हैं जो कि ब्रिज की महिमा तो को जानते हैं जिन्होंने भोगा तीन ने तो पूरी तरह से भोगा है जिया है और चौथे जो है वो रह करके आए हैं इस व्यक्तु को संग प्राप्त है उद्धव जब से पूछने के लिए गए ने मना कर दिया बाहर बाहर मुझे मुझसे मत पूछो क्या करके काली भगवान प्रभु ये बताएंगे नहीं जेल एंड कैसे जाए उनसे पूछे कैसे इस मधुर मिला का हो रही है अब केवल एक मात्र रोहिणी तो जी तो श्री रुक्णी जी सत्य भावना जी सारी जो महसी गण है वे अपनी सास रोहिणी के पास में आए और रोहिणी जी से पूछ रही है आर्य पुत्र राधा राधा कहते हैं किसका आप नाम लेते हैं और किसकी याद करते हैं श्री रोहिणी जी पहले तो कालती है नहीं नहीं नहीं तो आपको पता है आपको पता पड़े। तो भैया होकर के बेटे की मधुर बीका मैं कैसे गायन करू माता पिता मऊन होकर अपने पुत्री के प्रेम का अनुमोदन करते हैं उनसे उसका व्याख्या नहीं करते हैं एक शिष्टाचार की रीति है रस की रीति है कि पासले बढ़ कर मधुर रस का अनुमोदन तो करता है परंतु उसका वर्णन भी करता है नहीं यहाँ पर और कोई दूसरा है नहीं अन्य गति आप ही है हमको बताने वाली इसलिए आपको बताना ही पड़ेगा कि किन है इनकी क्या महिला रोहन बोली मर्यादा भी तो होनी चाहिए तो यहां पर मर्यादा ये है कि सुभद्रा को कही पहलेदार बुला करके बीच में तो एक कमरे के बाहर दरवाजे के ऊपर में जहां पर ये चर्चा हो रही है वहां पर श्री सुन को पहरे के ऊपर में खड़ा कर दिया कोई भी भीतर कमरे में नहीं हो सके। अब सुभद्रा जी वहां बीच में खड़े हुए पहरे के ऊपर और श्री रोहिणी जी श्री कृष्ण के जितनी भी गीताए हैं उन सबका वर्णन कर रही है कैसे स्वाभाविक की के उपर, के ऊपर साथ में में विराजमान प्रकट वो स्वाभाविक का पर हुआ आदि जब श्री करने के लिए काली के फल के ऊपर चढ़े उस समय अवाल बुद्धवंता सर्वे हो गया जितने भी अवाल बुद्धवनता वे स्वर्ग कृष्ण प्रेम काम में बल होकर के दर्शन करने के लिए कन्हैया के ऊपर क्या आपत्ति आई कहा है कहा है कन्हैया को ढूंढने के लिए आए और उस समय कृष्ण का दर्शन आज छठे वर्ष की समाप्ति है सप्तम वर्ष का प्रारंभ होने वाला है उसकी कृष्ण की जेठ के महीने में श्री शाम सुदन में काली किया पंचवर्षीय समाप्ति छठे वर्ष की वर्ष के के प्रारंभ में करने लिए गए उसके एक सितंबर उस ठ तो का महीना है असा सामन भागव तीन महीने अभी बाकी है असा साम दो तो महीने अभी बाकी है तो सप्तम वर्ष सातना वर्ष पूरा नहीं हुआ है सितंबर वर्ष चल रहा है तो सितंबर के श्री में काली काली उनको मर्दन किया काली मर्दन किया उस समय सर आए और उस समय श्री राधिका का श्याम सुंदर का जो पूर्व अनुराग है उस पूर्व अनुराग का वर्णन किया उसके चार महीने पश्चात श्री श्याम सुंदर के श्री अंग में मध्य का है। माने के महीने में काली किया, तो सामन छ वर्ष पूर्ण हो गए अभी छठा वर्ष चला रहा छह वर्ष पूरे हो गए सातवा वर्ष प्रारंभ हो गया, गया। भागव के बाद में दो महीने बाद श्री श्यामचंद्र के शिव में मध्य कईोर आया जब आया उस समय श्यामचंद्र ने गो सात दिन परिवासियों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया और मध्य किशोर में श्री प्रियालाल इनका जो प्रीति है वो प्रीति शांत्य है आनंद बुद्धि को भाग तो छह वर्ष नौ के जिस समय है उस समय पांच वर्ष नौ के छठा वर्ष चल रहा है उसमें आदि कैशोर फिर सात वर्ष दो महीना के जब हुए तब मध्य कैशोर इसके बाद में सत्तर वर्ष की समाप्ति हो गई अष्टम वर्ष पूरा हुआ अष्टम वर्ष पूरा होने के बाद में जब फिर से आगो आए भागव के बाद में जब महीना के महीने में शरद पूर्णिमा उसमें पूर्ण सात वर्ष दो महीना इनके बाद में फिर अष्टम वर्ष चल रहा है वो अष्टम वर्ष जन्माष्टमी पर आकर के पूरा हो गया नव वर्ष श्री के प्रारंभ हो गया और नव वर्ष उनकी समाप्ति पर ये अष्टम वर्ष की समाप्ति पर वर्ष की समाप्ति उस के अष्टम की समाप्ति का पर पूर्ण हुआ, और पूर्ण पूर्ण में में रस उनकी की हुई है पूर्ण रस का दर्शन किया अपू से आनंद और उस रस के बाद में फिर श्री रोहिणी जी वर्णन कर रही है कोई तो भीतर नहीं भी आ है कमरे में बस केवल रोहिणी जी हैं और केवल सत्य जी श्री रुक्मणी जी दो तो चार जो श्रोता है वे केवल इस बात को सुन रहे और कोई तो दूसरे को प्रवेश नहीं, कोई भी आए अपनी कथा सुन करके श्री चंद्र सबसे पहले गौरवन करके आए कथा जी सबसे ज्यादा है की हो रही है तो ब्रज की लीला जैसे प्रारंभ हुई वैसे श्री कृष्ण आकर खड़े हो गए बल्दाव जी ने देखा कृष्ण से दौड़ करके कृष्ण जा रहे हैं पूछ रहे कृष्ण कहा जा रहा है आप बोले दादा आजाज ब्रज लीला हो रही है तो श्री बल्दाव भी कृष्ण के पीछे पीछे आकर के खड़े हो गए तो एक और के के बीच में है देने लिए आप आग आगे करके करके रोक नहीं नहीं नहीं कोई जा जा सकता बोले बोले हमारा महल सकते मैया का आदेश है रोहिणी मैया का कोई भीतर नहीं जा सकता है महल तो श्री सुभद्रा जी ने तो उस समय कृष्ण को भी रोकती दिया बल्दाव जी को भी रोक दिया यहां पर तो सुन सकते हैं काम लगा करके ध्यान से उत्सुकता करके तीनों को रहे देख रहे हैं और श्री सुभद्राजी अपनी कलखिलो वाले कटाक्ष वाले नेत्र से कभी इधर उधार कहीं आगे बढ़ जाए इसे श्री जगन्नाथ जी के जो नेत्र है जी उनके जो नेत्र है वो तो मत्स्यकाल होकर के विराजमान है अब आया माथुर विरह का प्रसंग माथुर बरह का प्रसंग उपस्थित होते ही ब्रिजलीला उनका वर्णन करते करते जब विरोह का प्रसंग आया तो तीनों के श्री में उस समय पूर्व भाव गया ये दो भावे भाव जो श्री राधा रानी को सहन कर लेती है परंतु तो में में दम ज्यादा है सामने में दम, जीए। दम जीए। तो नहीं है कम साम से भाग आपको पूरा सहनी थोड़ी सहनशील उसके उसमें दम ज्यादा है इसलिए कभी होने भी जो मोहन दशा है। इस मोहन महाभारत दशा में भी श्री के श्री में विकार नहीं आता पर ये ढीले ढाले हैं इसलिए कभी इनमें तीर्थ भाव प्रकट हो जाता है और कभी इनमें पूर्व भाव प्रकट हो जाता है तो कभी तो हाथ पैर चार चार हाथ के हो जाए और बीच में जैसे महाप्रभु के स्वरूप में बीच में हाथ जो चोर है हाथ के के के के कमर वो नहीं दिखे केवल जो त्वचा है उसका आवरण रहे और भीतर अस्थियों के जो चोट वो अस्थियों की चोर नहीं दिखे ऐसे दीर्घ भाव प्रकट हो जाए चार चार हाथ के लंबा स्वर्प हो जाए और कभी तो तो धारण कर तो उस भाव को तो कभी तीन भाव को तो धारण कर लेने में ही श्री इनके का दर्शन करके इनकी कुछ खुशूर खुश उनका श्रवण करके श्री रोहिणी जी उनका ध्यान गया कि कोई सुन रहा मैया के आगे, आगे बेटा चलेगा मैया बेटे की एक एक नस्ते जाए पूरे स्वभाव पर इसलिए श्री कृष्ण बलदेव सबकी सब एक एक नस्क जानने वाली है श्री रोहिणी जी समझ गए कि कोई ना कोई छिप करके सुन रहा है तो रोहिणी तो करना ये उचित नहीं, नहीं है इससे यही दीता को विश्राम देती है जैसे ही तो चुप हुई वैसे ही श्री कृष्ण बंदेव सुभद्रा ये अपने अपने स्वयं जैसे आने लगे स्वरूप में आए तभी सामने नानदी ने कहा अवस्था को प्राप्त करके विराजमान है जैसे चाह नेत्र होकर के आप विराजमान है चक्रवर नेत्र गोला नेत्र धारण करके जैसे आप विराजमान है ऐसे आपके उस तो स्वरूप को मैं वो स्वरूप पर कृपा में स्वरूप है प्रेम में स्वरूप है आपका जीव स्वरूप है उस स्वरूप का से आप और जगत के ऊपर ऊपर मेरे उपर भी अनुग्रह कीजिए तो उस समय श्री भगवान हंसते हुए बोले जगन्नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के इस स्वरूप से मैं सर्वरा सर्वरा ही श्री लीलाचर क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र में विराजमान यहाँ परिखरे बसंत प्रसाद सुभद्रा मध्यस्था श्री सुभद्राजी बीच में विराजमान है सकल सेवा स्वा पर जितने भी देवता उन सबों को आप सेवा प्रदान करती हैं विराजमान को जगन्नाथ होकर पूर्ण मनुष्यवत लीला का दर्शन होता ठाकुर जी विवाह पड़े ठाकुर जी धारा जो जुआ हो जाए तो आ जाए सारी मनुष्य लीला की तो सारी लीला गिरा ऐसा स्वरूप कोई और दूसरे का नहीं परम कृपालु जगन्नाथ होकर के विराजमान जहां पर सदा दर्शन विराजमान और सबको जरा सा पर्दा लगा लगा कर करके भोग करना है सबके सामने आनंद उवर स्नान भोजन साथ सबके आगे कहीं पर्दा करके काम नहीं बस एक जरा सी लकीर लगा दी एक पटका लगा दिया हो गया पर्दा बस इतना ही तो ऐसा कृपा स्वरूप परम सुगम स्वरूप कृपा स्वरूप श्री जगन्नाथ जी जैसा कोई स्वरूप नहीं जहां कोई भी नहीं है सबके लिए कृपा होकर के कृपाणु होकर के विराजमान और श्री मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं यदि श्री रामानुष भगवान को जिस समय अधिकार की प्राप्ति हुई जगन्नाथ मंदिर की तो उन्होंने कहा ना यह सब लोग कहा जगन्नाथ जी का आलोकन करते हुए आए और ये सबसे मिला ये ठीक नहीं है एक मर्यादा होनी चाहिए शास्त्र की जो मर्यादा है पांच आपके दर्शन की जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन करूंगा और उन्होंने मर्यादा बुलाई ना यह अपना सहयो है यहां पर कुल मिली जाएगा ऐसे लक्ष्य ऐसे लक्ष्य में होंगे श्री जगन्नाथ उस समय उन्होंने करुण जी को आदेश दिया बोले महाराज को लाकर किया इनको तो उठा करके फिर ले जाकर में भगवान बोले मेरी इच्छा यहाँ पर मेरी जैसी इच्छा है वो चलेगी यहाँ पे तुम्हारी मर्यादा नहीं चलेगी जगन्नाथ भगवान उनकी अकूल मर्यादा बोले मैंने रसोई में ये जो आ, आ, आ जो जाते हैं वे कहीं वैदिक विधि में कहीं परम शुद्ध रूप नहीं है उनको में तो तो नहीं मुझे यही अच्छा लगता है तुम तो चाहो तो सबको जो सेवा है वो सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने सबको सेवा प्रदान की इतना कर्पाल स्वरूप और जो जाति का विचार करते हुए विराजमान को भी, भी हाथ पसार करके जगन्नाथ का प्रसार कौन नहीं लगा सब जगन्नाथ का प्रसार हाथ प्रसार करके वहां पर स्पर्शास्पर्श का विचार नहीं हो ये कह दिया कि श्री जगन्नाथ जी के चक्र की जहां से दर्शन हो जहां तक छाया है वहां पर पूरा का पूरा क्षेत्र वह सिद्ध क्षेत्र होगा विचार इसलिए भले एक पात्र में बैठ करके सभी भोजन कर दो उच्छिष्ट नहीं माना जाएगा जब जगन्नाथ जी का प्रसाद से हाथ धोने हाथ धोने है दिवी दिवी ना ऐसा नहीं के, जब ना सफाई के लिए हाथ धोने के लिए गए उस समय भी ये शीर्ष मे मुझे जो ताने हैं उनको नहीं है पहले कुल्ला करके पीछा हाँ तो छोड़ा नहीं जाएगा जगन्नाथ जी की महमा प्रसाद को भी थूक नहीं जाए मुंह में जो आ गया तो जहां कौन का स्पर्श है कौन का स्पर्श नहीं है उत्सिष्ट का भी विचार नहीं बोले तो यहाँ पर हाथ धोने की जरूरत नहीं है प्रसाद पाया वहां के संतों को देखा वहां के जो जगन्नाथ जी के भक्त है उनको देखा बस ने सीधा सीधा हाथ से सिर से हाथ पहुंच गया हो क्या हाथ धोने की जरूरत नहीं जगन्नाथ जी के प्रसाद की ऐसी महिमा कहते हैं कि आसन धरती में बैठ कर के तो तो ही रोक बिना आसन के महाप्रसाद नीचे रखे जाएंगे स्वयं नीचे बैठा जाएगा धरती में बैठा जाएगा ऐसे जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा तो वो महिमा आप कृपा करके का है, वो पूर्ण पूर्ण ऐसी ऐसा उदास कहीं के नहीं देखा करो श्री जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है इतने कृपालु होकर के विराजमान के जहाँ पान खाए जहां पर नालू जो है वो आकर के और श्री जगन्नाथ उनकी भावना जहां पर कलम बनाने की भावना बनाने की भावना ये है है पर भावना से जहा पर पान खाया जाए और जहां पर रसिक श्रोवणी रात्रि के समय घी और आप उसको आनंद पूर्वक रात को अरो में देर रात शय में आरोप करके और फिर विराजमान ऐसा अपूर्व दिव्य स्वरूप श्री जगन राज विराजमान मनुष्य वनशी और जो है वो बिराजमान जहां पर श्री जगन्नाथ के स्वरूप में श्रीमन महाप्रभु आप श्री राधारामी के स्वरूप में श्री श्याम सुंदर की जो सम्यमान संयोग मिला उस पारदर्शी संयोग चार प्रकार के हैं। संपोष एक है संक्षिप्त दूसरा है संकीर्ण तीसरा है संपन्न चौथा है समृद्धमान चार प्रकार के मिलन और तो चार प्रकार के गिरह चार प्रकार के मिलन के बाद में चार प्रकार का विरह और तो चार प्रकार तो के विरह के बाद में तो चार प्रकार का मिलन तो मिलन और बेलन का क्रम मिलन का चल रहा है इनमें चार प्रकार के बेरह है चार प्रकार के बेरव कौन से है पूर्वराग मान प्रवास और दूर प्रवास पूर्वराग मान प्रवास और दूर प्रवास पूर्णराग का मतलब है अभी मिलन हुआ नहीं है मिलन नहीं हुआ है एक दूसरे को देखा है प्रीति हुई है गुणों को सुना है दर्शन किए हैं प्रीति हुई है परंतु तो अभी पूरी तरह से साक्षात मिलन नहीं हुआ उस पूर्व पूर्व मिलन के पूर भी की प्रीति इसके पश्चात जो मिलन हुआ अब शिवप्रिया शाम स की बैंशी सुनकर के, शाम नाम सुनकर के चित्र में दर्शन करके शिवप्रिया जी रात में व्यागुल हो रही है और कह रही है सखी हाँ लंता मुझे श्री यमुना जी के किनारे जाना है कोई अनिवार्य कोई जो धार्मिक क्रिया है उसका मुझे संपादन करना है बोले अरी सखी तू मन में कुछ और धारण किए हुए हैं क्या बात है बता क्या बात है उस समय बड़े कठिन से श्री कह रही है मेरे शरीर की का कभी के एक पुरुष से दूसरे पुरुष में नीचे आ रहा है मेरी प्रीति तो तो तीन तीन पुरुषों में चली गई कोई तीन पुरुष मात्र कि एक अन्य शीघ्र वंशी कल्न सकक्षण एक कोई नामक किशोर है जिसके भाग को मैंने सुना एक ऐसे और के द्वारा को आकर्षित किसी ने नाम सुनाया कि कोई दूसरा पुरुष है दूसरा किशोर उसका कृष्ण नाम इतना लिखा था कि मेरा मन चंझल हो गया और अभी अभी तूने चित्र के ऊपर किसी का चित्र अंकन किया है इस नवकिशोर का दर्शन करके मेरा चित्र इसकी ओर आकर्षित हो गया। हाँ, हाँ, तीन तीन पुरुषों में इस चंचल चित्र की चंचलता का क्या वर्णन करूं? तीन तीन पुरुषों में एक काल में मेरा चित्र आकर्षित हो गया एक पुरुष के को सुन करके किसी दूसरे पुरुष के कृष्ण नाम को सुनकर के और किसी तीसरे पुरुष के रूप का चित्र में दर्शन करके मैं मोहित हो गई। समय सखी को हृदय से लगाती है और कह रही है सखी बधाई बधाई है जिनको तू तीन पुरुष समझ रही है वे तीन नहीं है तीनों एक ही है, ही है जिनके कृष्ण नाम को सुना जिनके को सुना और जिनके रूप का पहले चित्र तो दर्शन और उस समय व्याकुल और श्री राधिका पत्रिका के कहने पर पत्रिका लिख रही है और श्री श्याम सुंदर के पास में पत्रिका भेज रही है और श्री श्याम सुंदर श्री <laughs> किशोर जी का दर्शन करके पत्रिका को प्राप्त करके एकदम व्याकुल हो रहे हैं तपले में अपनी गुंजा माला वह श्री प्रियाजी को रही है प्रियाजी ने जो रंगन थी उसको ग्रहण कर रहे हैं ऐसे दोनों अपने से से आनंदित जयपुर गए मिलन दिन हुआ है तब नाम रूप गुण दर्शन श्रवण करके चित्त का आकर्षित हो अंग संग नहीं हुआ हुआ तो संक्षिप्त इसको कहेंगे संक्षिप्त मिलन तो पूर्वराज के पश्चात संचित पूर्वराग और संचित मिलन इन दोनों का जोड़ा हुआ अब नंबर दो वह है पूर्वराज के पश्चात मांग मांग के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है उस मिलन का नाम है संकी संक्षिप्त संख्य मान के पश्चात संख्या करेंगे चरणों को पकड़े करें पकड़ेंगे श्री अनुमति प्रदान करेंगे परंतु तो अभी भी पूर्ण मिलन अंग संघ वो नहीं कहीं हृदय से अभी लगाया संकीर्ण हो करके वो अब तीसरा है इनका है तो जोड़ा हुआ प्रवास और प्रवास के पश्चात फिर संपन्न नामक मिलन की प्राप्ति होती है प्रवास के पश्चात संपन्न संपन्न मिलन कहा है तो ब्रिज में परदेश जाना क्या है तुलसी का चराने के लिए चले जाना यही मांगो परदेश के बाद में जो मिलन की प्राप्ति हो वो उस मिलन को कहेंगे सम्पन्न मिलन ब्रज में श्यामंद्र का गाय चराने जाना ही परदेश और एक चौथा मिलन है उसका नाम है समृद्धमान संयोगमान जिसका लक्षण वर्णन किया गया कि और कि संभोग प्यारा दूर चला गया है और दूर जाने के बाद में फिर बड़े दिन वहां गया परदेश में चाह रहा है परंतु तो आ नहीं पा रहा है किसी तरह से अपने हाथ के काम को पूरा करके वो लौट करके आया और उस समय जो मिलन की प्राप्ति हो आनंद की प्राप्ति हो उस खाना में समृद्धिमान सहयोग यह समृद्धिमान संयोग श्री कृष्ण लीला में प्रकट लीला में प्राप्त होता है कुरुक्षेत्र मिलन श्याद्र बथरा गए ग्यारह वर्ष पांच महीना उस दिन के एक ऐसा श्री ने किया कि वर्ष सलीला फिर रासलीला के बाद में फिर डेढ़ वर्ष में विभिन्न लीलाए प्रकट में विराजमान है इसके बाद में साढ़े ग्यारह वर्ष के जब हुए तब शाम मचंदर फागुन के महीने में मथुरा पख शिवरात्रि के ऊपर तो जन्माष्टमी से लेकर के भागवत से लेकर के कार्तिक अहम कुश महा और आलो साढ़े छह महीने पूरे हो गए हैं तो साढ़े छह महीने माने ग्यारह वर्ष छह महीने लगभग पूरे फिर श्री आप शिवरात्रि के के कंस ने ने शुक्ल चतुर्दशी दिन उत्सव किया था फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन, दिन शिव चौदश उस दिन कंस ने धनोध्यक्ति का आयोजन किया और उस धनोध्यक्ति में उसने एक ओलंपिया को सारे पहलवानों को बुलाया और पहलवानों को बुलाकर एक समाप्त करा और दिखा दूंगा ये, ये तो एक एक्सीडेंट था मैंने तो यहां पर एक ओलंपिक करवाया था खेल करवाया था जिसमें बाहर से सब जगह से पहलवानों को बुलाया और श्री राम कृष्ण ये भी बड़े पहलवान इनका नाम है नामी गामी इनको भी बुलाया तो अपने आंध्र देश के जो पहलवानी हैलवान थे उनसे कहा कि देखो तुम्हें मल्ल युद्ध के नियमों का पालन भी करना है राम ने कह दिया कि के नियमों में केवल शत्रु को नीचे गिरा देना चित्त कर देना ये ही होती है उसको मारा नहीं जाता है और मारता है वो दंड का भागी होता है परंतु तो तुमको मैं कह रहा हूं तुम ऐसा मत करना तुम राम रामकृष्ण को बिल्कुल समाप्त कर दो। दुनिया ये समझेगी कि खेल में एक एक्सीडेंट हो गया है कोई दुर्घटना हो गई है तो वो दुर्घटना तो नहीं है वो सोची समझे पूरी युद्ध नीति कंस की कह रहे हैं कहीं मल्ल युद्ध के जो नियम है उन नियमों में फंस करके तो मत रह जाना शत्रु बिल्कुल बचना नहीं चाहिए एकदम समाप्त हो जाना चाहिए ये इनके इन जैसे भी हो उसको समाप्त करना है और इसी के लिए गुप्त रीति से बुला करके उसने अरावत और महावत को भी नियुक्त किया कि शत्रु आए उसको दरवाजे के ऊपर ही रोक करके किसी तरह से समाप्त कर दो दुनिया ये समझेगी कि एक एक्सीडेंट एक एक हो गया एक घटना हो गई उसको घटना करके मैं दबा दूंगा और शाम परंतु श्री कृष्ण उस समय श्री बलता आप जब मुस्टिद का बध करते हैं उस समय उन उंगलियों को ऊपर उठा करके फिर को तर्जनी और कनिष्ठता ये दोनों उंगलियों को भी दिखाते हुए जबकि सामान्यता जहां मुस्टिद का प्रहार किया जाता है वहां पांचों उंगलियों को बंद करके फिर मुश्किल का प्रहार किया जाता है परंतु श्री कृष्ण ने जहां पर प्रहार किए है वृंदा जी ने वहां पर कन्नी उंगली उसको निकाल करके प्रहार की उनके जो मल्ल विद्या है उस मल्ल विद्या का पूर्व कौशल वहां पर ये बारीको करती है इसकी बारीकी के साथ में युद्ध करते हुए फिर श्री कृष्ण ने को चार दिया जी ने एक मुष्टिक में मुष्टिक प्रहार के द्वारा नष्ट कर दिया है मुष्टिक को मार दिया एक बुक्ता, बुक्ता मार करके मुष्टिक को ढेर कर दिया क्योंकि श्री बल्लेव समझ गए कि ये जो पहलवान मेरे साथ में युद्ध कर रहे हैं कृष्ण के साथ में युद्ध कर रहे हैं ये मल विद्या के नियम उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो नियम है उनका पालन नहीं कर करेगा तो वो दंड का भागी होगा इसलिए यदि मल्ल विद्या में कुछ लड़ते हुए मैं इन दुष्ट मतलब को मारूं तो ये कोई अंशित नहीं होगा क्योंकि मल्ल विद्या ये कहती है कि शत्रु के साथ में शत्रु को नष्ट नहीं किया जाएगा शत्रु के प्राणों का हरण नहीं किया जाएगा केवल उसको या तो, मांगे। तो, से तो उसको मांगे या वो क्षमा मांग मांगा जाएगा वह उसकी पीठ वो यदि चित्त हो जाए उसकी पीठ यदि धरती से छू जाए तो फिर उसे पराजित मांग जाएगा विभिन्न जो ताप है को को को उसने जब लगाया और दावों को जैसे बचाया उसके हिसाब से सब काउंटिंग हो रही है कि दाव लगाने पर कितने मिलेंगे, दाव बचाने पर कितने कितने नंबर नंबर मिलेंगे मिलेंगे बचाने किसी पहलवान उनके अपने सिर से उल्टा नीचे डाला जाएगा चित किया जाएगा उछाल करके तो उसमें पांच मिनट मिलेंगे अभी भी मैं कु में रेस्टलिंग में वे जो नियम है उसके हिसाब से फिर वो रेफरी जो है वे जयपराजय का निर्णय करेंगे और उसमें सबसे ज्यादा अंक जो मिलते हैं वो किसी पहलवान को से पकड़ करके उछाल करके सिर से उसे उल्टा करके पटकना उसमें सबसे ज़्यादा और यदि उसने उसकी पीठ धरती में छू गई तो फिर वह पराजित माना जाएगा जब तक पीठ कंधे दोनों धरती से नहीं छू रहे हैं तब तक वो पराजित नहीं माना जाएगा काउंटिंग चलती रहेगी परंतु कुश्ती समाप्त नहीं होगी जब इच्छित्त हो गया उसके पीठ यदि कहीं छू गए धरती से तो झुक झुक करके देखेंगे कि कहीं धरती से नहीं रही है। नहीं, तो यहाँ पर खेल खेल समाप्त हो जाएगा। ये खेल के नियमों का पालन नहीं कर रहा था ये चारना तो मुझे मारने का प्रयास कर रहा था गलत इसने मल्ल विद्या के नियमों का उल्लंघन किया है लिए इसे दंड मिलना पड़ेगा ये रेफरी जो है ये दंड देंगे नहीं ये सब हैं यहां पर कोई स्वतंत्र रेफरी है नहीं निर्णायक कोई स्वतंत्र है नहीं इसलिए मेरा अधिकार बनता है कि यदि इसने फॉल खेला है तो मैं भी इसको दंड दे और उस समय श्री कृष्ण के हाथ पकड़ करके वो भी नामक जो दाव है उस चारे से को तो पहले एक बैठकर खड़े हो करके पीछे हट हाँ करके आगे बढ़ करके सुकड़ करके गिर करके उछल करके दौड़ करके छूट करके, छुट करके, छुट करके छुटा, छुटा करके सब तरह से कुश्ती लड़ रहे थे तो अब कुश्ती के पूरे को प्रस्तुत करते हुए खेल खेल नहीं श्रीकृष्ण ने चारू और मुस्टिक श्री श्रीकृष्ण ने चारू रूपये और के ने उस समय अपनी उंगली सहित मक्का मार करके इसको पछाड़ दिया एक मुक्के नहीं ही को पछाड़ दिया है, है। शलाय बोले आहा आपके क्या दाम है हम तो आपके शाके में बनना चाहते हैं हो छोटे से तो क्या है? हम तो इन चरणों को छूने का हमको मौका दे दो कि सब हैं कौन सी ऊपर की है और कौन सी भीतर की है चरण की को उठाकर के पर कोटे के बाहर स्टेडियम के पास खिल खिलवा जो है वो आ गया बोले आम तो आपके बनना चाहते है दो टुकड़े कर माल बाकी के जितने भी मल सब भाग गए कहीं जिंदा रहे तो तरवानी करके पेट को भी फा देंगे उसकी लड़ी तो यही समाप्त है तो श्री कृष्ण उस समय पहचान ले कि ये मल्ल विद्या के शास्त्रीय जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं ये मल्ल क्रीड़ा में हो रही है यहाँ पर मल्ल युद्ध हो रहा है और नियम का यदि उल्लंघन कर रहा है तो फिर तो दंड मिलेगा ही क्योंकि तो प्रेम और युद्ध इन तक नियम चलते देगी सब से पखड़े हो जाती है तो श्री कृष्ण ने उस समय इनको कृष्ण के बथरा जाने पर फिर पृथ्वी के कारण जो विरह हुआ वो विरह अपूर्ण है और श्री जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो जगन्नाथ जी का स्वरूप उसी महाभाव स्वरूप को प्रकट तो करने वाला होकर मनुष्य लीना में है? जितनी भी लीनाएं होकर विराजमान जिसमें समृद्धिमान सही हो उसका श्री मन महाप्रभु आस्वादन देते हुए विराजमान होते हैं जहां बड़े दूर से बड़े दिल से करके आया है और उस समय जो आनंद इसलिए श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का श्री में विराजमान होकर के रात्रि में उस समय श्री सोनू दामोदर के साथ में विचार करते हैं और सोनू के साथ में विचार करते हुए ये कह रहे हैं कि ना प्यारे क्या क्षेत्र में तुम्हारे साथ में बड़े मंगल की बात है श्री जगन्नाथ जी की सवारी अभी आने वाली है यहाँ श्री जगन्नाथ जी यहाँ सात दिन विराजमान रहेंगे सात दिन तीन दिन जितने भी दिन रहे जैसी व्यवस्था है जी, याद विराजमान रहेंगे फिर बाहुला यात्रा में द्वारा श्री जगन्नाथ जी जहाँ से बाप कैसे श्री जगन्नाथपुमि में श्री मंदिर से श्री जगन्नाथ जी पे शारदा वाली में पढ़ाते हैं गुंडीचा मंदिर पढ़ाते हैं ऐसे ही श्री राधानी जैसे वो पढ़ाकर ला रही है ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी को ही वृंदावन आगमन और आगमन होने पर जो आनंद उससे बढ़कर के आनंद और कहीं नहीं हो सकता है तो ये जो आनंद है ये आनंद सर्वोत्तम आनंद होकर विरातमान है उसका दर्शन करेंगे कल श्री जगन्नाथ जी की लीला श्री जगन्नाथ जी का जो कुरुक्षेत्र यात्रा और कुरुक्षेत्र यात्रा में श्री राधारायण मिलन है उसका कुछ संकेत करके फिर सारे सारे नहीं नहीं उसका उसका संकेत समिति अनुसार शक्ति में जो है कुछ गायन करके और फिर श्री somebody नाम से जो उसका कुछ वर्णन करके फिर तो सुना तो दो दोनों श्रुता हरिदास श्री गंगा भगवान की जय आज के आनंद की जय की आप सबका बहुत संकी जय जय श्री राोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री गुण हरि गोविंद